तैत्रीपनिषद शांक्य ब्रह्मानंदवल अनुवाक अतएव न ज्ञान ज्ञानकर्ती तस्द न ज्ञान शब्द अपि ज्ञानशब्दवाच्यमी तब्रह्म तथा तदावाचक बुद्धिधर्म विषय न त्युच्य शब्द प्रवृत्ति हेतुजातरि रहीतवादा सत्यशब्देना सर्विशेष प्रत्यमित ब्रम्हणो बाह्य सत्ता सामान्य सत्यशब्देन लक्ष्य से सत्यम ब्रह्मेती न तो सत्यशब्दवाच्यमे ब्रह्म इसीलिए वह ज्ञानकर्ता भी नहीं है और उसी से वह ब्रह्म ज्ञान शब्द का वाच्य भी नहीं है तो भी ज्ञानाभास के वाचक तथा बुद्ध के धर्म विषय ज्ञान शब्द से वह लक्षित होता है कहा नहीं जाता क्योंकि वह शब्द की प्रवृत्ति के हेतुभूत जाति आदि धर्मों से रहित है इसी प्रकार सत्य शब्द से भी उसको लक्षित ही किया जा सकता है ब्रह्म का स्वरूप संपूर्ण विश्लेषणों से शून्य है अतः वह सामान्यतः सत्ता ही जिसका विषय अर्थ है ऐसे सत्य शब्द से सत्यम ब्रह्म इस प्रकार केवल लक्षित होता है ब्रह्म सत्य शब्द का वाच्य ही नहीं है एवं सत्यादि सत्यादिशब इतरे तरह सन संधा नियम्य सत्यादि शब्द सत्यादिशब्दवाच्या तनिवर्तका ब्रह्मणो लक्षणाथव्ती सिद्धं यते अप्य मनसा सह अनुक्तनेवाच्यम नीलोत्पल वाक्या ब्रह्मण इस प्रकार ये सत्यादि शब्द एक दूसरे की सन्निधि से एक दूसरे के नियम और नियामक होकर सत्यादि शब्दों के वाच्यार्थ से ब्रह्म को अलग रखने वाले और उसका लक्षण करने में उपयोगी होते हैं अतः जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट जाती है न कहने योग्य और अनाश्रित में इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म का सत्यादि शब्दों का अवाच्यत्व और नील कमल के समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध होता है तात्पर्य यह है कि वाच्यवाचक भाव ब्रह्म का बोध कराने में समर्थ नहीं हो सकता अतः ब्रह्म इन शब्दों का वाच्य नहीं हो सकता और संपूर्ण द्वैत की निवृत्ति के अधिष्ठान रूप से लक्षित होने के कारण वह नील कमल आदि के समान गुणगुणीन रूप संसर्ग सूचक वाक्यों का भी अर्थ नहीं हो सकता तद्यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद विजाति स्थित गुहायाम गुहते संवर्णार्थस्य सेगूढ़ा अस्याम ज्ञान गेयत्री पदार्थ गुहाबुद्दि गुढ़वशापर्गौ पुरुषा तं पर प्रकृष्ठ व्योमन् व्योमनायाकाशे तद्धि परमं व्योम खलवक्षरे एकस्ल्वाक्षर गर्ग्याकाश इक्षरसिकर्षा गुहायाँ व्योमने की सामना अव्याकृत गुहा तत्रापि तगूढ़ा सर्वे पदार्थु काल सू, कारण सूक्ष्मतरवाच्चर्त ब्रह्म उपर्युक्त प्रकार से व्याख्या किए हुए उस ब्रह्म को जो पुरुष गुहा में निहित छिपा हुआ जानता है संवरण अर्थात आच्छादन अर्थ वाले गुह धातु से गुहा शब्द निष्पन्न होता है इस गुहा में ज्ञान गे और ज्ञात्री पदार्थ निगूढ़ छिपे हुए हैं इसलिए गुहा बुद्धि का नाम है अथवा उसमें भोग और अपवर्ग ये पुरुषार्थ निगूढ़ अवस्था में स्थित है अतः गुहा है उसके भीतर परम प्रकृष्ट व्योम आकाश में अर्थात अव्याकृताकाश में क्योंकि हे गार्गी निश्चय इस अक्षरों में ही आकाश ओतप्रोत है इस श्रुति के अनुसार अक्षर की सन्निधि में होने से यह अव्याकृताकाश की परमाकाश है अव्याकृताकाश ही परमाकाश है अथवा गुहा याम व्योमनी इस प्रकार इन दोनों पदों का समानाधिकरण होने के कारण आकाश को ही गुहा कहा गया है क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर होने के कारण उसमें भी तीनों कालों में सारे पदार्थ छिपे हुए हैं उसी के भीतर ब्रह्म भी स्थित है हार्दमेव तो परम विज्ञानांगत्वेनो न्याय विज्ञांगोपासनांग्योमनो विवक्षित यो वै स बहुषाद यो वै सोनपुर आकाश योरहृद आकाश इ स्त्यरा प्रसिद्ध हादस्य व्योम परम तस् व्योमनी या बुद्धिगुहां निहत ब्रह्म तद्वृत्तिया विवेक्तभ्यत न्य विशिष्ट देश काल संबंधोस्ति ब्रह्मण सर्वगतत्वा निर्विशेषवाच्च परंतु युक्त युक्त तो यही है कि हृदय हृदयाकाश ही परमाकाश है क्योंकि उस आकाश को विज्ञानांग यानि उपासना के अंग रूप से बतलाना यहाँ इष्ट है जो आकाश इस शरीर संज्ञ पुरुष से बाहर है जो आकाश इस पुरुष के भीतर है जो यह आकाश हृदय के भीतर है इस प्रकार एक अन्य श्रुति से हृदयाकाश का परमत्व प्रसिद्ध है उस हृदयाकाश में जो बुद्धि रूप गुहा है उसमें ब्रह्म निहित है अर्थात उस बुद्धिवृत्ति से वह व्यावृत पृथक रूप से स्पष्टया उपलब्ध होता है अन्यथा ब्रह्म का किसी भी विशेष देश या काल से संबंध नहीं है क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है स एवं ब्रह्म विजानन किम्याणुते भुंगते नित्यर्थः सर्वाशिष्टा काम भोगा नीत किमस्मदादीवत्त्र स्वर्गापरिया सह नेत्या सहयुगैकोपारूढ़ सभीत्री प्रकाशवत नीतया ब्रह्मस्वूप्यतिरिक्तयामोचा सत्यम ज्ञानमंत एक उच्चते उच्यत ब्रह्मणा सहेती वह इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला क्या कहता है इस पर श्रुति कहते हैं वह संपूर्ण अर्थात निशेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है अर्थात उन्हें भोगता है तो क्या वह हमारे तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्गादि भोगों को क्रम से भोगता है इस पर श्रुति कहती है नहीं उन्हें एक साथ भोगता है वह एक ही क्षण में बुद्धिवृत्ति पर आरूढ़ हुए संपूर्ण भोगों को सूर्य के प्रकाश में समान नृत्य तथा ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न एक ही उपलब्धि के द्वारा जिसका हमने सत्यम ज्ञानमनतम ऐसा निरूपण किया है भोगता है ब्राह्मण सह सर्वान कामानशनते इस वाक्य से यही अर्थ कहा गया है ब्रह्म भूतो विद्वान ब्रह्मस्वरूप सर्वान्मान सहा स्नते ना कृतेना, स्वरूपेना जल नथथोपी स्वूपेनात्म जलसूयकावत्तिबिंबूतेन सांसारिकर्माद्त्तापेक्षा चक्षुष चक्छुष्राद, चक्षुरादी क्याण्ते लोक कथम तर् यथोक्न प्रकारेण सर्वतेन सर्वात्म्रह्मात्मस्वेण धर्मादत्तापेक्षा चक्षुरादी कक्षाश्च सर्वान् काम सहैवाश्नत विपस्ता मेधा विनाव तद्दी वैप्चि यूपेण ब्रम्माश्त शब्दों मंत्रिसम्य ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्म स्वरूप से ही एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है अर्थात दूसरे लोग जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान अपने औपाधिक और संसारी आत्मा के द्वारा धर्मादि निमित्त की अपेक्षा वाले तथा चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा से युक्त संपूर्ण भोगों को क्रमशः भोगते हैं उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता तो फिर कैसे भोगता है वह उपरयुक्त प्रकार से सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक एवं नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप से धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से रहित तथा चक्षु आदि इंद्रियों से भी निरपेक्ष संपूर्ण भोगों को एक साथ ही प्राप्त कर लेता है यह इसका तात्पर्य है विपश्चित मेधावी अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप से ब्रह्म का जो सर्वज्ञत्व है वही उसकी विपश्चितता विद्वता है उस स्वरूप ब्रह्म से ही वह उन्हें भोगता है मूल में इति शब्द मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिए है। ब्रह्मा विदाप्नोति परमिति ब्राह्मण हैल्यर्थ ब्रह्म विद्या पर ब्राह्मणवाक्य सूत्रिता सूत्रिथ संेपो मंत्रेण व्याख्या पुनस्त विस्तरेर्णय कर्तव्युत तदवृत्ति स्थानीय ग्रंथ आरभ थे तस्माद्यादि तस्माद ब्रह्म विदाप्नोति परम इस ब्राह्मण वाक्य द्वारा इस संपूर्ण वल्ली का अर्थ सूत्र रूप से कह दिया है उस सूत्रभूत अर्थ की ही मंत्र द्वारा संक्षेप से व्याख्या कर दी गई है अब फिर उसी का अर्थ विस्तार से निर्णय करना है इसीलिए उसका वृत्तिप तस्वा इत्यादि आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है तक ज्ञानमन ब्रह्मेत मंत्रद्यम ज्ञानमन चेत आह त्रिवधम ज्यान्देश काल तो वस्तुत विद्य विद्य तेस तो आकाशः न ही देश तरीचेदस्त न तो कालत नस्तुत नैवम ब्रह्मण आकाश आकाशवलकाल तो अप्यवस्त काल न परछि अकार्य ब्रह्म कालतो असान तथा वस्तु कथम पुनर्वस्तुत भवति निवर्तते आनन्म सर्वान्यवाद भिन्न हिवस्तु स वस्तर तद्यथा वस्तारा निवर्त युद्धे विवृत्ति इति तद्यार गोत्वाबुद्धिस्वत्वादी वर्त इतिशुनाव स चा तो भिन्नसु दृष्टः दृष्ट है नव ब्रह्मणो भेद अतो इसी प्रकार वह वस्तु से भी अनंत है वस्तु से उसकी अनंतता किस प्रकार है क्योंकि वह सबसे अभिन्न है भिन्न वस्तु ही किसी अन्य भिन्न वस्तु का अंत हुआ करती है क्योंकि किसी भिन्न वस्तु में गई हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त वस्तु से निवृत्त की जाती है जिस पदार्थ से संबंधित बुद्धि की जिस पदार्थ से निवृत्ति होती है वही उस पदार्थ का अंत है जिस प्रकार गोत्व बुद्धि अस्वत्व बुद्धि से निवृत्त होती है अतः गोत्व का अंत अस्वस्थ हुआ इसलिए वह वा अंतवान ही है और उसका वह अंत भिन्न पदार्थों में ही देखा जाता है किंतु ब्रह्म का ऐसा कोई भेद नहीं है अथ वस्तु से भी उसकी अनंतता है कथम पुनः सर्वन ब्रह्मण सर्व वस्तु कारण्वादा वस्तूना कालाकाकाशादीना कारण ब्रह्म कार्यापेक्ष कार्य वस्तुत चेन्न अन्यवस्थ न ही कारणव्यतिरेकेण कार्यनाम वस्तुस्ती य कारण कारणबुद्धि विनिवर्तेत वाचारंभम विकारो नामधेयम मृतकेत्येव सत्यम एवं सदैव सत्यमित सत्यंतरात किंतु ब्रह्म की सबसे अभिन्नता किस प्रकार है वो तो बतलाते हैं क्योंकि वह संपूर्ण वस्तुओं का कारण है ब्रह्म काल आकाश आदि सभी वस्तुओं का कारण है यदि कहो कि अपने कार्य की अपेक्षा से तो उसका वस्तु से अंतवत्व हो ही जाएगा तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि कार्य रूप वस्तु तो मिथ्या है वस्तुतः कारण से भिन्न कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण बुद्धि की निवृत्ति हो वाणी से आरंभ होने वाला विकार केवल नाम मात्र है मृतिका ही सत्य है इसी प्रकार सत्य ही सत्य है ऐसा एक अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है तस्माद आकाशादि कारण तस्तावत अनत ब्रह्म आकाशो ह्यंत प्रसिद्ध देशता तस्द कारण तस्मा सिद्ध देशा आत्मन अन्यं अन्यम लोके लोक दृश्यते अतो निरतिशय आत्मन आनन्त देश तथा कार्यवाद कालतः तद्भिन्न वस्तु अंतराभा वस्ुता अतएव निरतिशयसत्यम अतः आकाशादी का कारण होने से ब्रह्मदेश से भी अनंत है आकाश देशतः अनंत है यह तो प्रसिद्ध ही है और यह उसका कारण है अतः आत्मा का देशतः अनंतत्व सिद्ध ही है क्योंकि लोक में असर्वगत वस्तु से कोई सर्वगत वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती इसलिए आत्मा का देशतः अनंतत्व निरतिशय है अर्थात उससे बड़ा और कोई नहीं है इसी प्रकार किसी का कार्य न होने के कारण वह कालतः और उससे भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वस्तुतः भी अनंत है इसलिए आत्मा का सबसे बढ़कर सत्यत्व है क्योंकि जो वस्तु अनंत होती है वही सत्य होती है परिच्छि पदार्थ कभी सत्य नहीं हो सकता तस्मादिति तस्मा मूलवाक्यसूत ब्रह्म पराममृश्यतेतस्मा मंत्रवाक्येनातर नातर यथालक्षित यद्रह्माद ब्राह्मणवाक्यन सूत्रित सत्यम ज्ञानम ब्रह्मतरमेंवक्ष तस्मास्मा ब्रह्मण आत्मन आत्मशब्दवाच्या तत्सत स आत्मा, आत्मा इति श्रुत्यंतराध्त्मा तस्द तस्मा ब्रह्मण आत्मस्वस्वकाश सूत समुत्पन्नः मंत्र में तस्मात् उससे इस पद द्वारा मूल वाक्य में से सूत्र रूप से कहे हुए ब्रह्म पद का परामर्श किया जाता है तथा उसके अनंतर ये तस्मात् इत्यादि मंत्र वाक्य से भी पूर्व पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्म का ही उल्लेख किया गया है तात्पर्य यह है जिस ब्रह्म का पहले ब्राह्मण वाक्य द्वारा सूत्र रूप से उल्लेख किया गया है और जो उसके पश्चात सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इस प्रकार लक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म आत्मा में आत्मा से अर्थात आत्मा शब्दवाच्य ब्रह्म से क्योंकि तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि एक अन्य श्रुति के अनुसार वह सबका आत्मा है अतः जहाँ ब्रह्म ही आत्मा है उस इस आत्म स्वरूप ब्रह्म से आकाश सम्भूत उत्पन्न हुआ आकाशो नाम शब्द गुणों अवकाश करो मूर्त दव्याणाम तस्मा आकाश आकाशन स्पर्शुन पूर्व च कारणगुन शब्दु वायु सूत वायुश्च स्वगुणन पुर्वाभ्या अग्नेसगुणन पूर्व याप सूता अद्य गुणन पूर्व पंच गुणा पृथ्वी संभूता पृथिव्या औषधे ओषधिभ्योन्नमेतोपेण परिणतात पुरुष शिविर पाण्ञ्याद्यातिमा जो शब्द गुण वाला और समस्त मूर्त पदार्थों को अवकाश देने वाला है उसे आकाश कहते हैं उस आकाश से अपने गुण स्पर्श और अपने पूर्ववर्ती आकाश के गुण शब्द से युक्त दो गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ यह प्रथम वाक्य के सम्भूतः उत्पन्न हुआ इस क्रियापद की सर्वत्र अनुवृत्ति की जाती है वायु से अपने गुण रूप और पहले दो गुणों के सहित तीन गुण वाला अग्नि उत्पन्न हुआ तथा अग्नि से अपने गुण रस और पहले तीन गुणों के सहित चार गुण वाला जल हुआ और जल से अपने गुण गंध और पहले चार गुणों के सहित पाँच गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई पृथ्वी से ओषधियाँ ओषधियों से अन्न और विर्य रूप में पणित हुए अन्न से सिर तथा हाथ पांव रूप आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ स वाष पुरुषोनरसम अन्नरसविकार पुरुषाकृतिभात सर्वेभ्योभ्यज संभूत रेतो बीज तस्मा जायते सोपी तथा पुरुषाकृतिरवजातिषु जाय माना नाम जनकाकृति नियम दर्शनात वह यह पुरुष अन्न रस में अर्थात अन्न और रस का विकार है पुरुषाकार से भावित अर्थात पुरुष के आकार की वासना से युक्त तथा उसके संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेजोरूप जो शुक्र है वह उसका बीज है उससे जो उत्पन्न होता है वह भी उसी के समान पुरुषाकार ही होता है क्योंकि सभी जातियों में उत्पन्न होने वाले देहों में पिता के समान आकृति होने का नियम देखा जाता है अपि सर्वेशे ब्रह्मवंशत्व चाविशिष्टे कस्मात्ष एव गृह्य शका शिष्ट में सभी शरीर समान रूप से अन्न और रस के विकार तथा ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हैं फिर यहाँ पुरुष को ही क्यों ग्रहण किया गया है समाधान प्रधानता के कारण किम पुनः प्राधान्यं इसकी प्रधानता क्या है कर्म पुरुष कर्मज्ञानिककारष एवं सकर्थी अपर्युदस्तवाच कर्मज्ञान्यो अीयत पुरुषेस्तरा स ही पुरुषे प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञात वदती विज्ञात पश्यति वेद स्वस्तनमेद लोकालोक मर्तेमृत मिक्ष संपन्न अथेतरेशा पशूनाशनाया पिपाशे एवाज्ञान इत्यादिश्रुत्यंतर्शना कर्म और ज्ञान का अधिकार ही उसकी प्रधानता है कर्म और ज्ञान के साधन में समर्थ उनके फल की इच्छा वाला और उससे उदासीन न होने के कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञान का अधिकारी है पुरुष में ही आत्मा का पूर्णतया आविर्भाव हुआ है वही प्रकृष्ट ज्ञान से सबसे अधिक संपन्न है वह जानी बूझी बात कहता है जाने बूझे पदार्थों को देखता है वह कल होने वाली बात भी जान सकता है उसे उत्तम और अधम लोगों का ज्ञान है तथा वह कर्म ज्ञान रूप नश्वर साधन के द्वारा अमर पद की इच्छा करता है इस प्रकार वह विवेक संपन्न है उसके सिवा अन्य पशुओं को तो केवल भूख प्यास का ही विशेष ज्ञान होता है ऐसी एक दूसरी सूती देखने से भी पुरुष की प्रधानता सिद्ध होती है सही पुरुष यह विद्यातरतम ब्रह्म संक्राम तस्य च। बाह्याकार विशेषे ध्वनात्मस्वात्म भावता बुद्धिरनालब्य विशेषँ कंचिशातर अप्रतगा अप्रत्यगात्म सामान्य चुम अशक्ति चंद्र निदर्शन वद प्रवेशन्ना उस पुरुष को ही वहाँ इस वल्ली में विद्या के द्वारा सबकी अपेक्षा अंतर्तम ब्रह्म के पास ले जाना अभिष्ट है किंतु उसकी बुद्धि जो बाह्याकार विशेष रूप अनात्म पदार्थों में आत्म भावना किए हुए है किसी विशेष आलंबन के बिना एकाएक सबसे अंतरतम प्रत्यगात्मा संबंधिनी तथा निरालंबना की जानी असंभव है अतः इस दिखलाई देने वाले शरीर रूप आत्मा की समानता की कल्पना से साखचंद्रदृष्टान्त के समान उसका भीतर की ओर प्रवेश कराकर श्रुति कहती है तेदम है शि त पुरुष सामेदम शि प्रसिद्ध प्राणम आयाद स्वशिषा शिस्वर्शनादी हादी हापी तत्प्रसंगो मूद शिच्य एवं पक्षादीसु योजना अय दक्षिणों बहु पूमुख दक्षिण पक्ष अयम सभ्यो बाहु पक्ष अयम मध्यमो देहभाग आत्मा मध्यम इति येषांगात्मा श्रुते इदमी नाभेदस्तादंगं तत्म प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित नयेति प्रतिष्ठा पुच्छमी व पुछम अधोलंबन अधोल्बन सामान्याद्यथ गोपुच्छम उसका यह सिर ही सिर है उस इस अन्य में पुरुष का यह प्रसिद्ध सिर ही सिर है अगले अनुवाद में प्राण में आदि सिर रहित कोशों में भी सिरत्व देखा जाने के कारण यहाँ भी वही बात न समझी जाए अर्थात इस अन्न में कोष को भी वस्तुतः सिर रहित न समझा जाए इसलिए प्रसिद्ध सिर ही उसका सिर है ऐसा कहा जाता है इसी प्रकार पक्षादि के विषय में लगा लेना चाहिए पूर्वाभिमुख व्यक्ति का यह दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर का बाहु दक्षिण पक्ष है वह वाम बाहु उत्तर पक्ष है तथा यह देह का मध्यम भाग अंगों का आत्मा है जैसा कि मध्य भाग ही इन अंगों का आत्मा है इस श्रुति से प्रमाणित होता है और यह जो नाभि से नीचे का अंग है वही पुक्ष प्रतिष्ठा है इसके द्वारा वह स्थित होता है इसलिए यह उसकी प्रतिष्ठा है नीचे की ओर लटकने में समानता होने के कारण वह पुछ के समान पुच्छ है जैसे कि गौ की पूछ एक तत्त प्रकृत्योत्तरेश प्राणम्यादीनाम रूपकत्व सिद्धि मूषा निषिद्रुतताम्रतिमावत तदप्येश श्लोकोति तद तस्थे ब्राह्मणोक् नमयात्म प्रकाशक एष श्लोको मंत्रो भवति इस अन्नमय कोश से आरंभ करके ही साचे में डाले हुए पिघले तांबे की प्रतिमा के समान आगे के प्राणमय आदि कोशों के रूपकत्व की सिद्धि होती है उसके विषय में ही यह श्लोक है अर्थात अन्न में आत्मा को प्रकाशित करने वाले उस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही यह श्लोक अर्थात मंत्र है इति ये ब्रह्मानंदवल्या प्रथमोन्क